judy नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आशा करूँगी आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आज शनिवार है विशेष रूप से आप ख़ास प्रोग्राम सुनते हैं करियर ऑप्शन और ख़ास विद्यार्थी मित्रों को ध्यान रखते हुए हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी और हर हफ्ते हम एक नए करियर के बारे में बातें करते हैं तो आज जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी दुनिया में विकसित हो रही है मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ साथ एआई का एक बहुत ही सुंदर टेक्नोलॉजी हमारे बीच आ रही है जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं जैसे चार्टी जीपीटी वगैरह आप करते हैं तो इसके साथ में जुड़ी हुई जो करियर है उसके बारे में बातें करेंगे और जिसका नाम है मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग जी हाँ मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग क्या है इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे एक उभरता हुआ शानदार करियर है ये मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग आज की डिजिटल दुनिया में मशीनें सिर्फ आदेश मानने का आदेश मानने तक सीमित नहीं है बल्कि आप सीखने भी लगी है और वे डाटा को पढ़ती भी है पैटर्न समझती है और बिना मानवीय दखल के निर्णय भी लेती है इस पूरी प्रक्रिया को पीछे इस पूरी प्रक्रिया के जो पीछे है जिस विशेषज्ञ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसे ही मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग कहते हैं तो ये 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ और हाई डिमांड करियर है प्यारे भाई और बहनों विद्यार्थी मित्रों अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं आने वाला कल इसी का है तो आपके लिए ये करियर का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है बात करें मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग कौन होता है तो मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग वो तकनीक विशेषज्ञ होता है जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को डेटा से सीखने की क्षमता देता है वो ऐसा मॉडल और अल्गोरिदम तैयार करता है जो बड़े डाटे में छिपे पैटर्न ट्रेंड और व्यवहार को पहचान कर भविष्यवाणी प्रडिक्शन करते हैं उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें आज के समय में जैसे हम लोग YouTube, Netflix पर उसको सुझाव कैसे मिलते हैं बैंक धोखाधड़ी वाले ट्रांजेक्शन कैसे पहचानते हैं गूगल मैप्स ट्रैफिक की भविष्यवाणी कैसे करता है इन सभी के पीछे मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया मॉडल काम करता है इसलिए आप यूट्यूब पे किसी विषय को लेकर आप देखते हैं तो दूसरे दिन आप यूट्यूब अगर खोलते हैं तो वही चीज़ें उससे उससे जुड़ी हुई चीज़ें वो आपको दिखा देता है ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में अगर गूगल में आप सर्च करते हैं तो दूसरे दिन आपको उसी तरह की चीज़ें वो दिखाता है तो इस करियर में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और क्यों मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं इसके लिए भी मैं अगर आपको बात करूं एक सबसे बड़ा चीज़ यहां पर यह है कि तेज़ी से बढ़ता हुआ ये क्षेत्र है एआई और एमएल का उपयोग हेल्थ केयर सेक्टर में बैंकिंग में एजुकेशन में ई कॉमर्स फाइनेंस के सेक्टर में इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हर क्षेत्र में बढ़ रहा है तो इसी लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है दूसरी और आकर्षक जो है वेतन है यहाँ पर भारत और विदेश में मशीन लर्निंग इंजीनियरों को सबसे ज़्यादा वेतन देने वाले करियर में गिना जाता है अनुभवी प्रोफेशनल प्रति वर्ष लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं भविष्य प्रूफ स्किल है जैसे जैसे हमारा जीवन डिजिटल होता जा रहा है ई और एमएल की डिमांड और बढ़ती जाएगी इसलिए ये स्किल लंबे समय तक उपयोग में आने वाली है साथियों प्यारे बच्चों और हमारे विद्यार्थी मित्रों आप सबके लिए एक सुनहरा करियर है ये मशीन लर्निंग तो चलिए इसके बारे में आगे बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं ड्रीडमार्ट वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ पर जी हाँ जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं सुनते रहोते रहो I'm not your enemy. नमस्कार के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं आइए बात कर रहे हैं जीवन कौशल इस कार्यक्रम में हम लोग आज मशीन लर्निंग के बारे में बातें कर रहे हैं अब क्यों इस करियर को करना इसके बारे में तो मैंने बता दिया अब बात करते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ जॉब्स और रिस्पांसिबिलिटीज़ यानी मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग क्या काम करता है आइए इस बात को समझ लेते हैं सबसे पहला तो डेटा को इकट्ठा करना और साफ़ करना डेटा क्लिनजिंग एंड प्रिपरेशन ये उसका मुख्य काम है मशीन को सीखने के लिए साफ सही और व्यवस्थित डेटा की ज़रूरत होती है दूसरा है अलगोरिदम और मॉडल बनाना ये तय करना कि किस एमएल मॉडल का उपयोग करना है लीनियर रिग्रेशन या न्यूरल नेटवर्क या फिर क्लस्टरिंग एक्सेट्रा तीसरी बात आती है यहाँ पर मॉडल को ट्रेन करना और टेस्ट करना डेटा पर मॉडल को चलाकर उसके एक रिकॉल को चेक करना होता है जैसे कोई डाटा आपने दे दिया और उसको ये बता दिया कि इसको इस इस तरह की ये बातें हैं और ऐसे इसका उपयोग होता है तो जब ये सारी चीज़ें जब उनको दे देंगे मशीन को तो मशीन को फिर टेस्टिंग करने के लिए भी उसमें एक्यूरेसी है या नहीं इसके लिए फिर चेक करना होता है चौथी बात होती है जैसे ऑटोमेशन सिस्टम बनाना ऐसे सिस्टम तैयार करना जो लगातार सीखते रहे और नई नई सिचुएशन के अनुसार खुद को अपडेट करता रहे पाँचवीं बात यह पाँचवीं बात आती है मॉडल को प्रोडक्शन में तैनात करना वास्तविक उपयोग के लिए मॉडल को ऐप वेब और सर्वर पर लागू करना छः परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना समय समय पर मॉडल को सुधारना ताकि वह सटीक परिणाम देता रहे इसके साथ ही ये सारी चीज़ें जो है एक जिम्मेवार है, एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का ये काम है इसके साथ में बात आती है मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कितनी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है और कौन सी स्किल की ज़रूरत पड़ती है कौन सी कौशल की आपके अंदर ज़रूरत होनी चाहिए तो सबसे पहला है मैथमेटिक्स आपका अच्छा हो स्टैटिस्टिक आपका अच्छा हो यानी गणित और संख्या के में आप होशियार होना ज़रूरी है लीनियर अलजेब्रा प्रो स्टैटिस्टिक कैकूल ये सभी मशीन लर्निंग की नींव है दूसरा आता है प्रोग्रामिंग स्किल्स जिसमें आता है पाइथन सबसे लोकप्रिय है आर सीक्वल, जावा सी प्लस प्लस कभी कभी उपयोग में आता है तीसरी बात आती है मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क, ट्रांसफर फ्लो पाइपटॉर्च किट लर्न केरास। फिर आता है डेटा हैंडलिंग स्किल्स इसमें जो चीज़ें काम करती हैं वो आता है पंडास नम्पे हडूप स्पार। और फिर आखिरी में डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क समझा जाता है इमेज रिकोगशन एनएलपी एल आदि के लिए बहुत ज़रूरी फिर आखिरी बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान क्षमता डेटा से मीनिंगफुल सोलूशन निकालना मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग की कला है तो आई इसके साथ ही पांचवी बात आती है जहाँ पर हम लोग अगर बात करें पढ़ाई भी क्या करना है ये आपको बता दिया और बहुत ज़रूरी क्या क्या चीज़ें वो मैंने बता दिया अब स्टेप बाई स्टेप जो चीज़ें आपको करनी है जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं आठवीं दसवीं में हो तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा और आप सुन रहे हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप जिसमें हम बात कर रहे हैं डाटा लर्निंग मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग के बारे में एक बहुत ही सुंदर करियर है जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होगी तो सुनते रहो मुस्कराते रहो करता है नमस्कार साथियों फिर एक बार स्वागत है आप सभी का आज के जीवन कौशल कार्यक्रम में और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग के बारे में बातें कर रहे हैं अब आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं दसवीं तक पहुंच गए हैं तो स्टेप बाय स्टेप आगे मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग कैसे बन सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा मैं सीधा बारहवीं में सही विषय चुने जैसे कि विज्ञान पी या पी लेते हैं तो आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं तो विज्ञान के क्षेत्र से ही या साइंस लेकर आपको आगे बढ़ना है बारहवीं में दूसरा आपको किसी भी विषय को लेकर ग्रेजुएशन ज़रूर करना है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस बीएससी, एमएससी या फिर ए आई एम या फिर एमसीए भी कर सकते हैं डाटा साइंस आई इस भी इसमें भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं अब ये दो चीज़ें हो गए एक आपका जो है विज्ञान का विषय चुनकर आप आगे ग्रेजुएशन पूरा करें फिर ऑनलाइन कुछ कोर्सेस होते हैं आज कई सस्ते और अच्छे कोर्सेस उपलब्ध हैं जो बहुत ज़रूरी हैं इन चीज़ों के लिए कुर्सेरिया यूडा सिटी ई गूगल एमएल क्रैश कोर्स माइक्रोसॉफ़्ट लर्निंग ये ऑनलाइन कोर्सेस है अलग अलग कंपनियाँ जो नाम मैंने आपको बता दिए उसमें से आप किसी भी कंपनी के जरिए इन चीज़ों को कर सकते हैं गूगल बी माइक्रोसॉफ्ट बी ईडेक्स बी बुढ़ा सिटी और कुर्सिया भी सिखाता है फिर चौथी बात आती है प्रोजेक्ट बनाए अब कोई चीज़ आप सीख लेते हैं तो उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम फेस रिकॉगनेशन फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल चार्टूट जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट उतनी ज़्यादा सीख आप सीख सकते हैं फिर इसके बाद आप किसी अच्छे कंपनी में इंटर्नशिप करें अप्रेंटिस बन काम करें इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के लिए एम करियर के लिए बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर एमएल इंजीनियरिंग डाटा साइंटिस्ट की नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं गिट प्रोफाइल बनाना कैगल गिल कम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना रिज्यूम स्ट्रॉन्ग रखना ये सारी चीज़ें आपको शुरू कर देनी चाहिए फिर उसके बाद आता है मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग की मांग कहाँ कहाँ है उसके बारे में अगर बात करूँ तो सबसे पहले तो आई सेक्टर में आपको कहीं भी जॉब मिल सकता है और अच्छी जॉब मिल सकती है फिर आता है हेल्थ केयर ई e कामर्स जैसे कि फ्लिपकार्ड एमज़ोन कंपनियां हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग वाला है इसमें अच्छा आप कमा सकते हैं इसमें अच्छा आपकी ज़रूरत पड़ती है बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में आप काम कर सकते हैं स्टार्टअप में आप काम कर सकते हैं रोबोटिक्स में आप काम कर सकते हैं टेलीकॉम में आप काम कर सकते हैं ऑटो इंडस्ट्री में सेल्फ ड्राइविंग रिसर्च में काम कर सकते हैं और आपका रोल इसमें होता है जैसे एम एल इंजीनियरिंग मशीन लर्निंग इंजीनियर डाटा साइंटिस्ट ए आई रिसर्चर एन एल पी इंजीनियर कंप्यूटर विजन इंजीनियर डाटा एनालिटिक और रेबोटिक इंजीनियर इन सारी चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं ऐसे ऐसे काम आपको करने होते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी कामों का वेतन कितना मिलेगा है ना बिल्कुल बिल्कुल आ रहा हूं मैं उसी पर कितना वेतन मिलेगा ये भी बता देते हैं आप शुरू में फ्रेशर को छः लाख से बारह लाख रुपए मिल सकता है और ये वार्षिक है इसके बाद अगर आप दो तीन साल अनुभवी हो जाते हैं तो पूरे साल में आपको बारह से पच्चीस लाख रुपये मिल सकते हैं और फिर अगर आगे और बढ़ते हैं तो पच्चीस से पैंतालीस लाख तक और आप अगर किसी चीज़ में मास्टरी हासिल करते हैं तो पाँच पचास लाख से एक करोड़ सालाना आपका आय हो सकता है तो है ना कमाल की बात तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इन चीज़ों को ठीक से समझें और ठीक से करें यहाँ पर भविष्य जो है बहुत सुरक्षित है यह और मशीन लर्निंग आने वाले समय में सबसे बड़ी तकनीक मानी जा रही हैं और चार्ट जी आप सभी यूज़ कर रहे हैं स्वचंित घड़िया गाड़ियाँ जो है चल रही हैं सेल्फ मूविंग कार्स होते हैं मेडिकल ए सिस्टम स्मार्ट सिटी रोबोट सब में एमएल का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है आने वाले समय में एमएल इंजीनियरिंग डॉक्टरों को बीमारी पहचानने में मदद करेगी किसानों को मौसम और पैदावार की भविष्यवाणी देंगे शिक्षा को व्यक्तिगत पर्सनलाइज लर्निंग बनाएंगे सुरक्षा और साइबर प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा भूमिका निभाएँगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं चलिए साथियों आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे उसके बाद फिर आपको एक सुंदर कहानी मैं कोशिश करूँगा सुना पाऊँ ताकि आपका मोटिवेशन बरकरार रहे आप सुनाए हैं रेडियो माधवन पर जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कराते रहो कार कभी अपने विकार सभी अपने विकार दे दिए बाबा नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएँ करते हैं चलिए साथियों कुछ सक्सेस स्टोरीज़ की मैं बात करूंगा एमएल एआई की दुनिया में मशीन लर्निंग और एआई की दुनिया में सफलता की कुछ कहानियां अभी तक कुछ लोगों ने प्राप्त की है जैसे विराट मेहता की डेटा से डेटा से सपनों का सफ़र उन्होंने तय किया राजस्थान के एक छोटे से कस्बे फ़ालुद्दीन में रहने वाला एक साधारण सा लड़का विराट मेहता, उसके पिता एक छोटी किराने की दुकान चलाते थे और माँ गृहस्थी थी घर में आर्थिक संसाधन कम थे लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी विराट को बचपन से ही कंप्यूटर से गहरी दिलचस्पी थी वह हर समय समस्या को डेटा की तरह देखता देखने की कोशिश करता कितने ग्राहक आए कितने समय बीट ज़्यादा रहती है कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है उसे लगता था कि अगर इन सब का कोई मतलब निकाल सकूं तो दुकान भी ज़्यादा चल सकती है यही जिज्ञासा बाद में उसके करियर की बुनियाद बनी जैसे ही वो स्कूल की पढ़ाई में थोड़ा संघर्ष लगा विराट को लेकिन स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर लैब आ, में वो ज़्यादा टाइम बिताता लेकिन पुराने सिस्टम और धुंधला इंटरनेट था बार बार सिस्टम हैंग होने के बाद भी विराट उस लैब में सबसे ज़्यादा समय बिताता था दसवीं में उसे एक प्रोजेक्ट बनाना था वो चाहता था कि एक ऐसा छोटा सा कोड बनाए जो सब्जियों की पिछले एक महीने की कीमत देखकर अगले हफ्ते की कीमत की भविष्यवाणी करे शिक्षक ने हंसकर कहा ये कॉलेज का विषय है बेटा अभी तुमसे नहीं होगा लेकिन विराट ने इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया इंटरनेट से सीखते हुए धीरे धीरे पाइथॉन समझना शुरू किया पहली बार उसने एक साधारण सा प्रिडिक्शन मॉडल बनाया एक्यूरेसी कम थी लेकिन आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा था और फिर धीरे धीरे राजस्थान विश्वविद्यालय में बीटेक में एडमिशन मिलने पर विराट की मुलाकात मशीन लर्निंग नाम से हुई इस नाम का विषय सुनकर उन्हें बड़ा दिलचस्पी लगा और शुरुआत में यह कठोर लगा गणित संख्या की अलगोरिदम पर जैसे ही उसने मॉडल ट्रेन किया गया और मशीन को सीखते देखा उस जगह जैसे उसने अपना भविष्य खोज लिया वो रात रात भर का गल पर डेटा स्टेटस से खेलता कभी डेटा बेस प्रिडिक्शन करता कभी मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम कभी इमेज क्लासिफिकेशन, धीरे धीरे वो कॉलेज में एआई वाला लड़का कहलाने लगा अब पहला प्रोजेक्ट लोगों के काम आने वाला एआई, विराट एक दिन उसको मिला विराट एक दिन अपने पिता की दुकान पर बैठे बैठे सोच रहा था पापा को अक्सर माल ज़्यादा रखने ज़्यादा करके लाना पड़ता है ये कभी कम पड़ जाते हैं क्या मैं उनकी मदद कर सकता हूँ इस पर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया उसने एक छोटा सा ये एल मॉडल मशीन लर्निंग मॉडल बनाया पिछले दो साल की बिक्री का डेटा मौसम का डेटा त्यौहारों के दिन सप्लायर की डिलीवरी टाइमिंग ये सब मिलाकर कर मॉडल ये मॉडल को दे दिया और बता देता था, था कि किस दिन कौन सी चीज़ कितनी बिक सकती है धीरे धीरे दुकान की बिक्री बढ़ने लगी पिता ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा तूने तो दुकान में भी कंप्यूटर की बुद्धि उतार दी यहीं से उसकी प्रेरणा और मजबूत हुई पिताजी के खुश चेहरे को देखकर वो आगे बढ़ने लगा और कॉलेज के फाइनल ईयर में विराट ने एक बड़ा काम किया उसने एक एआई स्टार्टअप आइडिया बनाया स्मार्ट कॉर्प सेंस एक ऐसा ए सिस्टम जो किसानों को फसल की बीमारी पानी की जरूरत और अगले दस दिन का मौसम पैटर्न बताता था कई कॉलेज दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया भारत में किसान मोबाइल में मोबाइल से एआई का उपयोग करेगा छोड़ दे लेकिन विराट ने हार नहीं मारी उसने ये प्रोजेक्ट प्रोपराइटर टाइप किया बनाया और पास के गांव में किसानों के साथ ट्रायल भी किया परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाले थे एआई आई की मदद से पानी की 20 से तीस बचत हुई बीमारी की जल्दी पहचान हुई सही खाद और दवाई का अनुमान मिलने लगा किसान खुश होने लगे और उसकी बात फैलने लगी पहली नौकरी और बड़ी चुनौती थी कॉलेज खत्म होती विराट को बेंगलुरु में एआई कंपनी में मशीन लर्निंग इंजीनियर की नौकरी मिली नया शहर नई भाषा नए लोग लेकिन विराट की नज़र एक ही चीज़ पर थी एआई को आम लोगों की जिंदगी में आसान बनाना कंपनी ने उसे फ्रॉड डिटेक्शन प्रोजेक्ट पर लगाया दिक्कत यह थी कि मॉडल बार बार फॉल्स अलर्ट देता था विराट ने महीनों तक डेटा क्लिनिंग फीचर इंजीनियरिंग और न्यूरल नेटवर्क ट्यूनिंग किया आखिरकार उसने मॉडल बनाया जिसकी एक्यूरेसी 93 थ्री थी कंपनी में ये एक रिकॉर्ड बन गया और कंपनी के सीईओ ने कहा विराट यू हैव चेंज द गेम तो इस तरह से विराट चमक गया और एआई स्टार्टअप की शुरुआत हुई और उनको राष्ट्रीय पहचान मिली कुछ वर्षों के बाद अनुभव के बाद विराट ने हिम्मत करते हुए अपना स्टार्टअप आ, स्मार्ट कॉर्पेंस फिर से शुरू किया इस बार वो ज़्यादा परिपक्व था तकनीकी रूप से मजबूत था और उसने अपने मशीन की स्पष्टता थी मशीन लर्निंग की पूरी अनुभव उनके पास था भारत सरकार के एग्रीटेक इनोवेशन प्रोग्राम में उसका प्रोजेक्ट चुन लिया गया और उसे फंडिंग मिली टीम बनी और एक साल में उसका ए सिस्टम तीस प्लस किसानों तक तो पहुँच गया राष्ट्रीय स्तर पर उसने यंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया तो साथियों कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है विराट हमेशा कहता है डेटा से मत डरो, उससे दोस्ती करो एआई का असली मकसद इंसानों को बदलना नहीं बल्कि उनकी मदद करना है सीखना बंद मत करो एआई रोज अपडेट होता है तो ये विराट का जो एक मैसेज था वो मैंने आपको बताया तो चलिए साथियों आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर तब तक आप बने रहिए और मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है ज़रूर अभी से शुरू कीजिए आप और बहुत बड़ा जो है ड्रीम है ये एक बहुत बड़ा सपना है एक बहुत बड़ा अवसर है जहाँ पर अच्छी खासी कमाई आप करके लोगों को मदद करके दुआएँ कमा सकते हैं इन्हीं शुभारशाओं के साथ फिर मिलते हैं आप सुनाए है, रेडियो वन वन जीरो सेवन पॉइंट रहो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 क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है आ ही गए प्रभु शरण में तेरी आ ही गए प्रभु शरण में तेरी जैसे भी हैं हम तेरे हैं आ ही गए प्रभु शरण में तेरी जैसे भी हैं हम तेरे हैं पंख उमंगों के हमको लगा कर पंख उमंगों के हमको लगा कर आप उन्होंने उड़ना सिखलाया आ गए प्रभु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 जैसे भी हैं हम तेरे हैं जैसे भी हैं हम तेरे हैं कोई न समझे कोई न जाने ये जिंदगानी अधूरी है कोई न समझे कोई न जाने ये जिंदगा अधूरी है पास है एक दूज के कितने फिर भी कितनी दूरी है आँखों में आँसू नहीं मोती हैं आँखों में आँसू नहीं मोती हैं होठों पे मुस्कान तेरे दीवाने हम बन गए तेरे तेरे सिवा कुछ और नहीं दीवाने हम बन गए तेरे तेरे सिवा कुछ और नहीं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 जैसे भी हैं हम तेरे हैं एक तरफ लौकिक प्यार कदम एक तरफ है फर्ज मेरा एक तरफ लौकिक प्यार कदम एक तरफ है फर्ज मेरा सोच रहा हूँ कैसे चुकाऊ शिव बाबा मैं कर जितरा आप हमें इस मोड़ पे लाए आप हमें इस मोड़ पे लाए माया के हालातों से हमको मिली अब ऐसी खुशी है जिसकी हमको चाहत थी पंख मंगों के हमको लगा कर पंख मंगों के हमको लगा कर आप उड़े ना सिखलाया आ ही गए प्रभु शरण में तेरी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 आप उन्हें उड़ना सिखिलाया आ ही गए प्रभु शरण में तेरी जैसे भी हैं हम तेरे हैं जैसे भी हैं हम तेरे हैं